तैत्रीयोपनिषद शांक्य पंचम पंचमुवाक विज्ञान की महिमा तथा आनंदमय कोश का वर्णन विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि तनुते तनुतेब विज्ञान देवा सर्वे ब्रह्म उपासते, उपास विज्ञान ब्रह्मचेद तस्चे प्रमा शरीर पापनो इति ता सर्वान्मश्त शरीर आत्मा पूर्व से तस्तान आत्मामय तेज स पूर्ण सवा एष पुष विधत तधतान्व प्रियमेव शिम बोधो दक्षिण पक्षः प्रबोद उत्तर पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुक्ष प्रतिष्ठां तदप्येश श्लोको विज्ञान विज्ञान पुरुषः यज्ञ का विस्तार करता है और वही कर्मों का भी विस्तार करता है संपूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं यदि साधक विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जान जाए और फिर उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीर के सारे पापों को त्याग कर वह समस्त कामनाओं भोगों को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है यह जो विज्ञानमय है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का आत्मा है उस इस विज्ञान में से दूसरा इसका अंतर्वर्ती आत्मा आनंदमय है उस आनंदमय के द्वारा यह पूर्ण है वह यह आनंदमय भी पुरुषाकार ही है उस विज्ञानमय की पुरुषाकारता के समान ही यह पुरुषाकार है उसका प्रिय ही सिर है मोद दक्षिण पक्ष है प्रमोद उत्तर पक्ष है आनंद आत्मा है और ब्रह्म पुछ प्रतिष्ठा है उसके विषय में ही यह श्लोक य्लोक विज्ञान यज्ञ तनुते विज्ञानवाणीय तनोति अतो विज्ञानस्य से तनुत कर्मा चनुते यस्मा विज्ञानकर्तिक तस्माुक् विज्ञान में आत्मा ब्रह्मेति कि ब्रह्म सर्वे देवा वा तस्मिन् इंद्रद ज्येष्ठ प्रथमज्ञसवृत्तीपूर्वक प्रथम जहमोपाशते ध्या तस्मणि अभी कृवपाशत तस्मा ब्रह्मण उपासना भवन्ति विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है अर्थात विज्ञानवान पुरुष ही श्रद्धाधिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करता है अतः यज्ञानुष्ठान में विज्ञान का कर्तित्व है और तनुते इसका भाव यह है कि वही कर्मों का भी विस्तार करता है इस प्रकार क्योंकि सब कुछ विज्ञान का ही किया हुआ है इसलिए विज्ञान में आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहना ठीक ही है यही नहीं इंद्रादि संपूर्ण देवगण विज्ञान ब्रह्म की जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियाँ पूर्वक होने के कारण जो प्रथमोत्पन्न है उस विज्ञान रूप ब्रह्म की उपासना अर्थात ध्यान करते हैं तात्पर्य यह है कि वे उस विज्ञान में ब्रह्म में अभिमान करके उसकी उपासना करते हैं अतः वे उस महद ब्रह्म की उपासना करने से ज्ञान और ऐश्वर्य संपन्न होते हैं तच्च वेदा विज्ञान ब्रह्म चेदि वेद विजाती न कव वेद तस्मा ब्रह्मणश्चेन्न प्रमा स्वे बानात्म भावित विज्ञान ब्रह्मयात्म भावनाया प्रमदन तथे वितर्थम उच्यते तस्माचेन्न प्रमाती अन्न मदिषु आत्म भाव हित्वा केवले विज्ञान में ब्रह्मण्व भावय भावये चेद उस विज्ञान रूप ब्रह्म को यदि जान ले केवल जान ही न ले बल्कि यदि उससे प्रमाद भी न करे बाह्य अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि की हुई है उसके कारण विज्ञान में ब्रह्म में ही की हुई आत्मभाव से प्रमाद होना संभव है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं यदि उससे प्रमाद न करे इत्यादि तात्पर्य यह है कि यदि अन्न में आदि में आत्मभाव को छोड़कर केवल विज्ञान में ब्रह्म में ही आत्मतत्व की भावना करके स्थित रहे तथा किम सियाद इतुच्य तो क्या होगा इस पर कहते हैं शरीर पापमो हिथ्वा शरीराता सर्वे पापमन तषाच विज्ञानम ब्रह्मणे आत्मान्त निवित्त, निमित्ता हानुपद्य छपायाव छायापय तस्मा शरीरान निमित्ता शरीर प्रभुन शरीर एवं हित विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूपापन्न तत्थान सर्व सर्वान कामान विज्ञानमय देवात्मना समस्तुते सम्यक भुक्त इतर्थ शरीर के पापों को त्याग कर संपूर्ण पाप शरीर अभिमान के कारण ही होने वाले हैं विज्ञान में ब्रह्म में आत्मत्व का अभिमान करने से निमित्त का क्षय हो जाने पर उनका भी क्षय होना उचित ही है जिस प्रकार की छाते के हटा लिए जाने पर छाया की भी हो जाती है अतः शरीराभिमान के कारण होने वाले शरीरजनित संपूर्ण पापों को शरीर ही में त्याग कर विज्ञान में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ साधक उसमें स्थित सारे भोगों को विज्ञानमय स्वरूप से ही सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है अर्थात उनका पूर्णतया उपभोगकर्ता है तस्या शरीरे भव तस्माद्वा तनोमसत्म सरिरे मनोम बव शीर कम तस्द्वा एकुक्ता आनंदमय कार्यात्मतीराधिकान्म शिमया कार्या भौतिका इहाधिकृता तदिककार आनंदमयः आनंदमय मयट्चा विकाराथे दृष्टो यथान्नमय तस्मा उस पूर्व कथित मनोमय का शरीर मनोमय शरीर में रहने वाला आत्मा भी यही है कौन यह जो विज्ञानमय है तस्माद व ए इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है आनंद में इस शब्द से कार्यात्म की प्रतीति होती है क्योंकि यहाँ उसी का अधिकार प्रसंग है और आनंद के साथ मैट शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ अन्न में आदि भौतिक कार्यात्माओं का अधिकार है उन्हीं के अंतर्गत यह आनंदमय भी है मैट प्रत्यय भी यहाँ विकार के अर्थ में देखा गया है जैसा कि अन्न में इस शब्द में है अतः तो आनंदमय कार्यात्मा है ऐसा जानना चाहिए उपसंक्रामिति संक्रमण च आनंदमय आत्मा उपस संक्रमण कर्मत्वेन दृष्ट संक्रमणकर्मचानंदमय आत्मा यथांदम आ अथ उपसंक्राम मतीति न चात्मन एवपसक्रमणम संभवति स्वात्मने भेदा संभव स्वात्म च ब्रह्म सक्रमितु संक्रमण के कारण भी यही बात सिद्ध होती है वह आनंद में आत्मा के प्रति संक्रमण करता है अर्थात आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है ऐसा आगे अष्टम अनुवाद में कहेंगे अन्नमयादि अनात्मा कार्यात्माओं का ही संक्रमण होता होता देखा गया है और संक्रमण के कर्म रूप से आनंद में आत्मा का श्रवण होता है जैसे कि यह अन्न आत्मा के प्रति संक्रमण अर्थात गमन करता है इस वाक्य में देखा जाता है स्वयं आत्मा का ही संक्रमण होना संभव है नहीं क्योंकि इससे उस प्रसंग में विरोध आता है और ऐसा होना संभव भी नहीं है आत्मा का आत्मा को ही प्राप्त होना कभी संभव नहीं है क्योंकि अपने आत्मा में भेद का सर्वथा अभाव है और ब्रह्म भी संक्रमण करने वाले का आत्मा ही है सिर आदि कल्पना अनुपत्ये न यथोक्त लक्षण आकाशादी कारण कार्य पतिर कल्पनोपपद्यते अदृश्य अनात्मे अनुरूपते अनिलने स्थूल अनलु नेति नेतात्मा इत्यादि विशेषापोह श्रुतिभ्य आत्मा में सिर आदि की कल्पना असंभव होने के कारण भी आनंदमय कार्यात्मा की ही है आकाश आदि के कारण और कार्य वर्ग के अंतर्गत न आने वाले उपरयुक्त लक्षण विशिष्ट आत्मा में सिर आदि अवयव रूप कल्पना का होना संगत नहीं है आत्मा में विशेष धर्मों का बाध करने वाली अदृश्य अशरीर अनिर्वचनीय और अनाश्रय में स्थूल और सूक्ष्म से रहित आत्मा यह नहीं है यह नहीं है इत्यादि इतुतियों से भी यही बात सिद्ध होती है मंत्रोदाहरणुपत्च नी प्रियशी आद्यविशिष्टे प्रत्यक्ष मन आनंदमय आत्म का नास्ती ब्रह्मेतवात्सनिव स असत ब्रह्मेति वेद चेत दाहरण। उपपद्यते ब्रह्म पुछं प्रतिष्ठेत्यपि चापपन्नम पृथक ब्रह्मण प्रतिष्ठा ग्रहण तस्मा कार्य पति एववानंदमय न पर एवात्मा आनंदमय को यदि आत्मा माना जाए तो आगे कहे हुए मंत्र का उदाहरण देना भी नहीं बनता सिर आदि अवयवों से युक्त आनंदमय आत्मा रूप ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव होने पर तो ऐसी शंका ही नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है जिससे कि उस शंका के निवृत्ति के लिए जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है वह असद्रूप ही है इस मंत्र का उल्लेख संगत हो सके तथा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है इस प्रकार के अनुसार प्रतिष्ठा रूप से ब्रह्म को पृथक ग्रहण करना भी नहीं बन सकता अतः आनंद में कार्य वर्ग के अंतर्गत ही है परमात्मा नहीं है आनंद विद्या कर्मलोह फलम यज्ञादि तद्कार आनंदमय सदर यज्ञादी हेतुमयाद्रुते ज्ञानको फल भोक्थवादरतम सैत आतम चनंदमय आत्मा पूर्वेभ्यः विद्या कर्मलोह विद्याकर्मो च प्रियादि प्रयुक्त ही विद्यामणी तस्मा प्रियादीना फलूपाण आत्मसनिका विज्ञान अभ्यास अस्याभ्यंतर उपपद्यते प्रियादी प्रियादीवासनानंदम विज्ञानश्रिता स्वप्नः उपलब्धते आनंद यहाँ उपासना और कर्म का फल है उसका विकार आनंद में कहलाता है वह विज्ञानमय कोष से आंतर है क्योंकि श्रुति के द्वारा वह यज्ञादि के कारणभूत विज्ञानमय की, कारण विज्ञान की अपेक्षा आंतर बतलाया गया है उपासना और कर्म का फल फलभता के ही लिए है इसलिए वह सबसे अंतरतम होना चाहिए सो पूर्वोक्त सब कोषों की अपेक्षा आनंदमय आत्मा आंतरतम है।, है ही क्योंकि विद्या और कर्म भी प्रधानतया प्रिय आदि के ही लिए है प्रिय आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उपासना और कर्म का अनुष्ठान किया जाता है अतः उनके फलरूप प्रिय आदि का आत्मा से सानिध्य होने के कारण विज्ञानमय की अपेक्षा इस आनंदमय कोष का अंतरतम होना उचित ही है प्रिय आदि की वासना से निष्पन्न हुआ यह आनंदमय स्वप्नावस्था में, में विज्ञानमय के अधीन ही उपलब्ध होता है तस्नंदमसमन इष्टपुत्रादीदर्शनज प्रिश शिर इव शिपाध्या मोदी प्रियलाभ निमित्त हर्ष सको हर्ष प्रमोद आनंद सुखसात्मा प्रियादीना सुखावयवास्वु स्यूतवात् उस आनंद में आत्मा का पुत्रादि इष्ट पदार्थ के दर्शन से होने वाला प्रिय ही प्रधानता के कारण सिर के समान सिर है प्रिय पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला हर्ष मोद कहलाता है वही हर्ष प्रकृष्ट अर्थशय होने पर प्रमोद कहा जाता है आनंद सामान्य सुख का नाम है वह सुख के अवयवभूत प्रिय आदि का आत्मा है क्योंकि उसी में वे सब अनुस्यूत हैं आनंद पर्रह्म माले पुत्र मृतादि विषय करण वृत्ति वृत्तिशेष तमसा प्रक्षाद्य माले प्रसन्ने व्यज्य तद्विषय सुखमी की प्रसिद्ध लोके तद्वत्शेष प्रत्युपस्थापक कर्मणन वस्थित सुख से क्षणक तद्यता तपसा तमोघेन विद्या ब्रह्मचर्येन ब्रह्मचर्य श्रद्धया च निर्मल आपद्यते यदे ताव प्रसन्नेतक आनंद विशेष उत्कृष्टते विपुरी वक्ष्यति रसो वयस रेवायं लब्ध्वा नंदी एस हेवा नंदयाति एक तैवानंदन भूता मुपजीवंतीरा च कामोपमोत्कर्षापेक्षुणोत्तरोकर्ष आनंद आनंदमेव वक्षसे आनंद यह परब्रह्म का ही वाचक है वही कर्म द्वारा प्रस्तुत किए हुए पुत्र मित्रादि विशेष विषय ही जिसकी उपाधि है उस सुप्र प्रसन्न अंतकरण की कृति विशेष में जबकि वह तमोगुण से आच्छादित नहीं होता अभिव्यक्त होता है वह लोक में विषय सुख नाम से प्रसिद्ध है उस वृत्ति विशेष को प्रस्तुत करने वाले कर्म के अस्थिर होने के कारण उस सुख के भी क्षणिकता है अतः जिस समय अंतकरण तमोगुण को नष्ट करने वाले तप उपासना ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के द्वारा जितना जितना निर्मलता को प्राप्त होता है उतने उतने ही स्वच्छ और प्रसन्न हुए उस अंतकरण में विशेष आनंद का उत्कर्ष होता है अर्थात वह बहुत बढ़ जाता है यही बात वह रस ही है इस रस को पाकर ही पुरुष आनंदी हो जाता है यह रस ही सबके आन, आनंदित करता है इस प्रकार आगे कहेंगे तथा इस आनंद के अंशमात्र के आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते हैं इस अन्य श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है इसी प्रकार काम शांति के उत्कर्ष की अपेक्षा आगे आगे के आनंद का सौ सौ गुना उत्कर्ष आगे बतलाया जाएगा एवं चोत्कृष्य अस्य मयम एवं चोत्कर्ष चोत्कृष माड़स्यानंद मयस्यात्मन परमा ब्र ब्रह्म विज्ञापेक्ष ब्रह्म परमेव यतिपत्थ पंचादीम कोपन्यस्ता उच्चतेभ्य आभ्यंतर येन चे आत्मतंत त्रह्मपुछ प्रतिष्ठा तदे च सर्व विद्यात दैतसवसान भूत अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा आनंदमय से एकसान अस्त तदेक तदेक अवैद्या अद्वैतम भूत अद्वैत ब्रह्म प्रतिष्ठा पुक्ष तदेतस्प्य श्लोको भवति इस प्रकार परमार्थ ब्रह्म के विज्ञान की अपेक्षा से क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होने वाले आनंद में आत्मा की अपेक्षा ब्रह्म पर ही है जो प्रकृति ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है जिसकी प्राप्ति के लिए अन्यमय आदि पांच कोशों का उपन्यास किया गया है जो उन सब की अपेक्षा अंतर्भर्ती है और जिसके द्वारा वे सब आत्मवान है वह ब्रह्म ही उस आनंदमय की पुष्छ प्रतिष्ठा है अविद्या द्वारा कल्पना किए हुए संपूर्ण द्वैत का निषेधावधिभूत वह अद्वैत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है क्योंकि आनंदमय का पर्यवसान भी एकत्व में ही होता है अविद्या परिकल्पित द्वैत का अवसान भूत वह एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है उस इसी अर्थ में यह श्लोक है इति ब्रह्मानंदवल्याम पंचमो नक